श्री रामकृष्ण बचना अमृत बीस सितम्बर अस्वस्थ श्री रामकृष्ण तथा डॉक्टर राखाल भक्तों के साथ नृत्य श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ अपने कमरे में बैठे हैं रविवार 20 सितंबर अठारह सौ पचासी ईस्वी शुक्ला एकादशी नवगोपाल हिंदू स्कूल के शिक्षक हरलाल राखाल लाटू कीर्तनकार गोस्वामी तथा अन्य लोग उपस्थित हैं बड़ा बाजार के डॉक्टर राखाल को सांस लेकर मास्टर आ पहुँचे डॉक्टर से श्री राम कृष्ण के रोग की जांच कराएंगे। डॉक्टर देख रहे हैं कि श्री राम कृष्ण के गले में क्या रोग हुआ है वे मोटे आदमी हैं उंगलियां मोटी मोटी है श्री राम कृष्ण हंसते हुए डॉक्टर से जो लोग ऐसा ऐसा करते हैं अर्थात कुश्ती लड़ते हैं उनकी तरह है तुम्हारी उंगलियाँ महेंद्र सरकार ने देखा था परंतु जीभ को इतने जोर से दबा दिया था कि बहुत तकलीफ हुई जैसे गाय की जीभ दबाकर पकड़ी हो डॉक्टर राखा जी मैं देखता हूँ आपको कुछ कष्ट न होगा डॉक्टर द्वारा दवा की व्यवस्था करने के बाद श्री रामकृष्ण फिर बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति भला लोग कहते हैं ये यदि साधु हैं तो इन्हें रोग क्यों होता है तारक भगवान दास बाबा जी बहुत दिनों तक रोग से बिस्तर पर पड़े रहे श्री रामकृष्ण मधु डॉक्टर 60 वर्ष की अवस्था में वेश्या के लिए उसके घर पर खाना लेकर जाता है और इधर उसे कोई रोग नहीं है गोस्वामी जी आपका जो रोग है यह दूसरों के लिए है जो लोग आपके यहाँ आते हैं उनका अपराध आपको लेना पड़ता है इन्हीं सब अपराध पापों को लेने के कारण आपको रोग होता है एक भक्त यदि आप माँ से कहें माँ इस रोग को मिटा दो तो जल्द ही मिट जाए श्री रामकृष्ण रोग मिटाने की बात कह नहीं सकता फिर हाल में सेव्य सेवक भाव कम हो रहा है एक बार कहता हूँ माँ तलवार के खोल की जरा मरम्मत कर दो परंतु उस प्रकार की प्रार्थना कम होती जा रही है आजकल मैं को खोजने पर भी नहीं पाता देखता हूँ वे ही इस खोल में विद्यमान है कीर्तन के लिए गोस्वामी को लाया गया है एक भक्त ने पूछा क्या कीर्तन होगा श्री कृष्ण अस्वस्थ हैं। कीर्तन होने पर भावावस्था आएगी यही सबको भय है श्री राम कृष्ण कह रहे हैं होने दो थोड़ा सा कहते हैं मेरा भाव होता है इसीलिए भय होता है भाव होने पर गले के उसी स्थान में जाकर लगता है कीर्तन सुनते सुनते श्री राम कृष्ण भाव को संभाल न सके खड़े हो गए और भक्तों के साथ नृत्य करने लगे डॉक्टर राखाड़ ने सब देखा उनकी किराए की गाड़ी खड़ी है वे और मास्टर उठ खड़े हुए कलकत्ता जाएंगे दोनों ने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया श्री रामकृष्ण स्नेह के साथ मास्टर के प्रति क्या तुमने खाया है